माँ की बातें स्वामी अरूपानंद जयराम बाटी पाँच जनवरी 1910 बातचीत के प्रसंग में माँ ने कहा भगवान को भला कौन बांध सका है बोलो तो उन्होंने जब स्वयं को पकड़ में आने दिया तभी तो यशोदा उन्हें बांध पाई थी और गोप गोपीगण उन्हें पा सके थे मन में कामना रहने से जीव का आवागमन बंद नहीं होता कामना के कारण ही जीव इस देह से उस देह में जाता है संदेश मिठाई खाने की थोड़ी सी इच्छा बाकी रहने से भी पुनर्जन्म होता है इसीलिए मठ में इतने प्रकार की चीजें लाई जाती है कामना एक सूक्ष्म बीज के समान है जिस प्रकार सरसों के दाने के आकार के एक वट बीज से विशाल वट वृक्ष होता है उसी प्रकार कामना के रहने से पूर्व जन्म होगा ही यह मानो जीवात्मा को एक गिलाफ से निकाल दूसरे गिलाफ में घुसाने के समान है पूरी तरह से कामना दो एक व्यक्ति ही हो हो, पाते हैं। यदि जन्म के बाकी तो कामना के कारण पुनर्जन्म होने पर भी आध्यात्मिक चेतना पूरी तरह लुप्त नहीं होती वृंदावन में गोविंद जी का एक पुजारी भगवान के भोग को ले जाकर अपने रखयल को खिलाता था मरने के बाद इस पाप के कारण उसे प्रेत योनि प्राप्त हुई क्योंकि इसने देव सेवा की थी इसलिए इस सत्कर्म के फल फलस्वरूप वह एक दिन सबके सामने सर-शरीर उपस्थित हुआ अपने सत्कर्मों के कारण ही उसका इस प्रकार प्रकट होना संभव हुआ उसने सबको अपनी अधोगति का कारण बतलाया और उनसे कहा तुम लोग मेरे उद्धार के लिए भगवान के महोत्सव कीर्तन आदि का आयोजन करो उसी से मेरा उद्धार होगा मैं महोत्सव कीर्तन आदि से क्या उद्धार होता है माँ हाँ वैष्णवों का उसी से होता है वे लोग श्राद्धा भी नहीं करते जब पुरी में मैंने जगन्नाथ के दर्शन किए तब यह देखकर कि इतने लोग जगन्नाथ का दर्शन लाभ कर रहे हैं मैं आनंद से रोने लगी मैं सोचने लगी आह कितना अच्छा है इतने सब लोग मुक्त हो जाएंगे बाद में मैंने अनुभव किया कि नहीं जो लोग वासना शून्य है ऐसे ही दो एक लोग मुक्त होंगे योगेन से कहने पर उसने भी वही कहा कि मां जो लोग वासना शून्य है वे ही मुक्त होंगे योगेन मां ने कहा था एक दिन जगन्नाथ मंदिर के भीतर लक्ष्मी मंदिर में मां और मैं आजू बाजू बैठी ध्यान कर रही थी मैं मन ही मन सोचने लगी आहा इतने सब लोग रथ यात्रा के समय जगन्नाथ का दर्शन करते हैं अच्छा है सब मुक्त हो जाएंगे इतने में सुनती हूँ मानो कोई कह रहा है नहीं जो वासना शून्य है वे ही मुक्त होंगे मैंने माँ से जब यह बात कही तो माँ ने कहा योगेन मेरे मन में भी उस समय यही विचार उठा था तब मैंने भी यही उत्तर सुना एक दिन सवेरे माँ के कमरे के बरामदे में मुरमुरा खाते हुए मैंने पूछा माँ बेलूर मठ में रहने पर क्या मुझे सन्यास लेना होगा माँ ने कहा हाँ बेटे लेना होगा मैं माँ सन्यास लेने से बड़ा अभिमान हो जाता है माँ हाँ बड़ा अभिमान हो सकता है सन्यासी सोचने लगता है देखो उसने मुझे प्रणाम नहीं किया मुझे सम्मान नहीं दिया इत्यादि इसलिए उसकी अपेक्षा अपने सफ़ेद वस्त्र की ओर इंगित करते हुए यही अच्छा है अर्थात आंतरिक त्याग वृंदावन के गौर शिरोमणि वे एक श्रेष्ठ वैश्ण, वैष्णव साधु थे उन्होंने काला बाबू के कुंज में श्री माँ के दर्शन किए थे वृद्धावस्था में सन्यास लिया था जब इंद्र आदि का प्रभाव कम हो गया था रूप का अभिमान गुण का अभिमान विद्या तथा साधुत्व का अभिमान क्या सहज ही जाता है बेटा वे मुझे त्याग जीवन के लिए प्रस्तुत होने के लिए कहने लगी तुम घर जाकर एक बार उन लोगों भाइयों से कह आना मैं नौकरी आदि नहीं कर पाऊँगा माँ तो अब रही नहीं जो मैं किसी की दास्ता करूँ मैं वह सब नहीं कर पाऊँगा तुम लोग घर संसार करो और आनंद से रहो साधु जीवन में खाने पीने की कठोरता को लेकर बात उठी माँ ने कहा मठ में लड़के लोग बहुत कष्ट उठा रहे हैं न ठीक से खाना हो रहा है न पीना वह सब मुझे अच्छा नहीं लगता योगी स्वामी योगानंद का शरीर तो कठोरता के कारण ही इतना कष्ट पाकर गया रात में माँ के साथ बातचीत हो रही थी मैंने कहा माँ भगवान की कृपा तो जब कभी भी हो सकती है वह समय की अपेक्षा नहीं रखती माँ ने उत्तर दिया पर ठीक है परंतु ज्येष्ठ के महीने का आम जैसा मीठा होता है वैसा क्या दूसरे महीनों का आम होता है मनुष्य उसे असमय में फलवांग चाहता है देखो ना, आजकल आश्विन के महीने में कटहल होता है आम होता है किंतु वह क्या समय में होने वाले फल के समान मीठा हो पाता है ईश्वर लाभ के पथ के बारे में यही बात है इस जन्म में हो सकता है तुमने जब तब किया अगले जन्म में हो सकता है भाव घनीभूत हो उसके बाद के जन्म में ही हो सकता है और प्रगति हो इसी प्रकार सब होता है किसी को अकस्मात आध्यात्मिक अनुभूति प्राप्त हो जाने के संबंध में माँ ने कहा भगवान का स्वभाव शिशु के स्वभाव के समान है एक व्यक्ति चाहता नहीं पर वे उसे दे देते हैं और जो दूसरा चाहता है उसे नहीं देते वे एकदम मनमौजी हैं एक दिन सवेरे माँ बरामदे में बैठी पान बना रही थी मैंने कहा माँ बाद में लोग तुम्हें पाने के लिए कितनी साधनाएँ करेंगे माँ हंसकर बोली कहते क्या हो सब कहेंगे माँ को बाद की बीमारी थी इस प्रकार लंगड़ा लंगड़ा कर चलती थी मैं तुम भले ही वैसा कहो माँ यह ठीक है तभी तो ठाकुर जब काशीपुर में बीमार थे कहते थे जो लोग कुछ पाने की आशा लेकर आए थे वे सब यह कहकर चले गए कि वे तो अवतार हैं उनको फिर बीमारी कैसे यह सब माया है किंतु जो मेरे अपने जन हैं मेरे कष्ट को देख उनकी छाटी फटी जा रही है एक दिन बुखार में मैं प्रलाप कर रही थी यह देख कुसुम ने जाकर गोपाल से कहा गोपाल गोपाल दीदी आकर देखो माँ प्रलाप कर रही है गोपाल ने कहा माँ उसी प्रकार बोलती रहती है नहीं आकर देखो सचमुच में ऐसा कर रही है नहीं वह कुछ नहीं है अंत में कुसुम ने जाकर आशु को पुकारा सबने आकर देखा मुझे बड़ा तेज बुखार था